महाभारत आश्वेधिपर्व द्वांशोध्याय ब्राह्मण रूपधारी धर्म और जनक का ममत्ग विषयक संवाद ब्राह्मण उच अप्युदाती मिहास पुरातन ब्राह्मण से संवाद जनक भावि ब्राह्मण ने कहा भामिनी इसी प्रसंग में एक ब्राह्मण और राजा जनक के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है ब्राह्मणम जनको राजा सन्नम कस्मश्चे विषय में नवस्तव्यम इतिशिष्यप्रवीत एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में पकड़े हुए ब्राह्मण को दंड देते हुए कहा ब्राह्मण आप मेरे देश से बाहर चले जाइए इतुक्त प्रत्युवाचाथ हम ब्राह्मणो राजसतम आचक्षु विषय हम राचन या वास्थो यह सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ राजा को उत्तर दिया महाराज आपके अधिकार में जितना देश है उसकी सीमा बताइए शौन्य विषय राजस्याम्य हम विभो वचस्ते कर्तमेक्षा यथाशास्त्री पते सामर्थ्यशाली नरेश इस बात को जानकर मैं दूसरे राजा के राज्य में निवास करना चाहता हूँ और शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ इतक्तु तदा ब्राह्मणी मुहूर्षणम स्वस्थ न किंचित प्रत्यत उस यशस्वी ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा जनक बार बार गरम उच्छ्वास लेने लगे कुछ जवाब न दे सके राजानं तमासी राजस्म सहसा गानग्र वे अमित तेजस्वी राजा जनक बैठे हुए विचार कर रहे थे उस समय उनको उसी प्रकार मोह ने सस्ता घेर लिया जैसे राहु ग्रह सूर्य को घेर लेता है समास्वास्य ततो राजा विगते विघते कसम तथा तथो मुहूर्ता ब्राह्मण ब्राह्मणम्बा किम्रवीण जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोह का नाश हो गया तब थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे ब्राह्मण से बोले जनकवाच पित्रे पितृ पयतामहराज्ये वश्ये जनपदे सति विषय नदिगचा भी विचिन्वन पृथ्वी महम जनक ने कहा ब्राह्मण यद्यपि बाप दादों के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर मेरा अधिकार है तथापि जब मैं विचार दृष्टि से देखता हूँ तो सारी पृथ्वी में खोजने पर भी कहीं मुझे अपना देश नहीं दिखाई देता नाधिगछम जदा पृथिव्याम मिथिला मार्गीता मयाम नाध्यगछ जदा तस्हम स्व प्रजा मार्गीता मयाम नाध्यगछ तदा तस्हम तदा बेकसम भवत जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता न पा सका तो मैंने मिथिला में खोज की जब वहां से भी निराशा हुई तो अपनी प्रजा पर अपने अधिकार का पता लगाया किंतु उन पर भी अपने अधिकार का निश्चय न हुआ तब मुझे मोह हो गया तथो में कस्मस्यांत मते पुनरुपस्थिता तदा न विषय बंदे सर्वो वृषयो ममाह आत्मा पिचायम न ममा वर्वा वर वाह पृथ्वी ममाह फिर विचार के द्वारा उस मोह का नाश करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है एक दृष्टि से यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टि से यह सारी पृथ्वी ही मेरी है यथा मम तथा साजोत्तम होष्यताम जावधु सा हो भुज्यताम जावधुषते यह जिस तरह मेरी है उसी तरह दूसरों की भी है ऐसा मैं मानता हूँ इसलिए द्विजोत्तम अब आपकी जहाँ इच्छा हो रही है एवं जहाँ रहें उसी स्थान का उपभोग कीजिए ब्राह्मणवाच पितृपहतामहे राज्य वश्य जनपद सती ब्रूही का मतिमास्थाया महत्व अर्जित तया ब्राह्मण ने कहा राजन जब बाप के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर आपका अधिकार है तब बताइए किस बुद्धि का आशय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममता को त्याग दिया है काम ना वही बुद्धि समाश्रित किस बुद्धि का आश्रणी कर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते एवं किस तरह सारी पृथ्वी को ही अपना देश समझते हैं जनकुवाच अंतवंत यहाँ अवस्था विदता सर्व कर्मचो नाद्य गहम तस्मा ममेदम यद भवेत जनक ने कहा ब्राह्मण इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाएं आदि अंत वाली है यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है इसलिए मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती जो मेरी हो सके कस्येदम कस्य स्विति वेद वचस्तथा नाध्य भवे वेद भी कहता है यह वस्तु किसकी है यह किसका धन है अर्थात किसी का नहीं है इसलिए जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूँ तब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती जिसे अपनी कह सके माँ गृध कश्य से ध्वन ईशावा शोक एकताम बुद्धिम वर्जितं महत्व वर्जिता मह सुनुद्धि ज्ञावा सर्वत्र मम इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मैंने मिथिला के राज्य से अपना महत्व हटा लिया है अब जिस बुद्धि का आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ उसको सुनो नत्मा भी गंधा घृाण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 न हम आत्माथम इच्छा भी रथाना से पिवर्तः आपो में निर्जता तस्मा वसे नित्य नृत्य मुख में पड़े हुए रसों का भी मैं अपनी तृप्ति के लिए नहीं आस्वादन करना चाहता इसलिए जल तत्व पर भी मैं विजय पा चुका हूं और वह सदा मेरे अधीन रहता है न हम आत्मा रूपम ज्योतिषु चक्षुष तस्मा मे तेज तम ज्योति ते वसे तेष्ट तिने ते ते तेरा मैं नेत्र के विषयभूत रूप और ज्योति का अपने सुख के लिए अनुभव नहीं करना चाहता इसलिए मैंने तेज को जीत लिया है और वह सदा मेरे अधीन रहता है न हम आत्मिक्षा भी नाह परसाद हमार्थमी तस्माजितो वायु नितेदा तथा तो मैं त्वचा के संसर्ग से प्राप्त हुए स्पर्श जनित सुखों को अपने लिए नहीं चाहता अतः मेरे द्वारा जीता हुआ वायु सदा मेरे भश में रहता है न्थम इक्षा मे शब्द तो गानी तस्मा में निर्जिता शब्दावशे तेषंत नित्यदा मैं कानों में पड़े हुए शब्दों को भी अपने सुख के लिए नहीं ग्रहण करना चाहता इसलिए वे मेरे द्वारा जीते हुए शब्द तदा मेरे अधीन रहते हैं ना हम आत्मथम इच्छा भी मनो नित्यम मनोअतरे में निर्जितम तस्मातेष्ठ निदा मैं मन में आए हुए मंतव्य विषयों का भी अपने सुख के लिए अनुभव करना नहीं चाहता इसलिए मेरे द्वारा जीता हुआ मन सदा मेरे वश में रहता है समारंभावंति वही मेरे समस्त कार्यों का आरंभ देवता पितर भूत और अतिथियों के निमित्त होता है ततः प्रस्य जनक ब्राह्मण पुनरब्रवीत तिज्ञाथम तो अद्य विधिमान धर्म आगत जनक की ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण हसा और फिर कहने लगा महाराज आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आया हूँ तमस्या ब्रह्म लाभ से सत्व नेमीरुद्ध चक्र से ही प्रवर्तक अब मुझे निश्चय हो गया कि संसार में तत्वगुण रूप नेमी से घिरे हुए और कभी पीछे की ओर न लौटने वाले इस ब्रह्म प्राप्ति रूप दुर्निर्वा दुर्निवार चक्र का संचालन करने वाले एकमात्र आप ही हैं इस स्त्री महाभारतीय आसमेदिकवढ़ अनुगर ब्राह्मण गीता द्वांशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आसमेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ